माँ की बातें सरयू बाला देवी एक अन्य दिन जाकर मैंने सुना कि माँ का इतना कष्ट देखकर उनके साधु संतान कह रहे हैं इस बार माँ आपके ठीक हो जाने पर हम और किसी को दीक्षा नहीं देने देंगे उन सभी के पापों का भोग लेकर ही आपको ये सारे कष्ट ले हो रहे हैं माँ यह सुनकर हल्के से हंसी और कहने लगी क्यों जी ठाकुर इस बार केवल रसगुल्ले खाने के लिए ही आए थे क्या सभी निरुत्तर रह गए अहा माँ तुमने अपने इस करुणापूर्ण उक्ति से कितनी सारी बातें व्यक्त कर दी परंतु हम मूर्ख लोग भला उसे क्या समझेंगे इसी प्रसंग में स्मरण हो आता है संभ्रांत कुल की एक महिला कर्म विपाक से गलत रास्ते पर चली गई थी परंतु उनके पूर्व जन्मों के पुण्य भी थे इसीलिए वे किसी साधु की दृष्टि में आईं और उनसे सदुपदेश पाकर अपने दुष्कर्म तथा भ्रम समझकर विशेष अनुतप्त हुई उन्हीं साधु के उपदेश से एक दिन वे बाग बाजार के भवन में आकर मां के श्री में उपस्थित हुई थी मंदिर में प्रवेश करते समय वे संकुचित हो गईं और द्वार के पास ही खड़ी होकर रोते हुए अपने सारे पापों की बात उन्होंने माँ के समक्ष व्यक्त करने के बाद कहा माँ मेरे लिए क्या उपाय है मैं आपके पास इस मंदिर में प्रवेश करने के योग्य नहीं हूँ इस पर माँ ने आगे बढ़कर अपने पवित्र बाहुओं में महिला को समेटते हुए ससनेह कहा आओ बेटी भीतर बैठो पाप क्या है यह समझकर तुम अनुतप्त हुई हो आओ मैं तुम्हें मंत्र दूंगी ठाकुर के चरणों में सब कुछ अर्पित कर दो भय की क्या बात है मनुष्य के पाप ताप रोग शोक का भार अपने कंधों पर लेकर उन्हीं के समान पति तोारणी दयामयी ही हंसते हुए कह सकती है क्यों जी ठाकुर इस बार केवल दस गुल्ले खाने के लिए आए थे क्या चौदह अप्रैल 1920 संध्या की आरती समाप्त हो गई है जाकर देखा तो माँ को बुखार था राजबिहारी महाराज माँ के हाथों पर हाथ फेर रहे थे ब्रह्मचारी वरदा चरण सेवा में लगे हुए थे थर्मामीटर लगाया गया है माँ नेत्रे लेटी हुई हैं मैं एक किनारे जाकर खड़ी हो गई माँ ने एक बार आंखें खोलकर पूछा कौन उत्तर में राजबिहारी महाराज ने मृदुसर में कुछ कहा बहु पास में ही थी बुखार देखने के बाद माँ ने सुना कि वह एक सौ दशमलव डिग्री था सुधीरा दीदी नववर्ष के अवसर पर बालिकाओं को भोज दे रही है इसीलिए शाम के चार बजे से ही वे स्कूल के छात्रावास में गई हैं मां ने ब्रह्मचारी वरदा से कहा कि वे सुधीरा दीदी को बुला लाए वे आकर राधु के बच्चे को खिलाएंगे वैसे अभी उसके खाने का समय हुआ नहीं है परंतु रो रहा है इस कारण राधु उसे तत्काल खिला देना चाहती है माँ के मना करने पर राधा रानी ने नाराज होकर उल्टा सीधा बकना आरंभ कर दिया तू मर जा तेरे मुख में आग लगे सुनकर हमें बड़ा गुस्सा आने लगा माँ बीमार है और ऐसे समय इस प्रकार की जली कटी सुनाना परंतु राधू और भी न जाने क्या क्या बकती हुई चिल्लाने लगी ऐसा प्रायः ही हुआ करता था परंतु माँ में असीम धैर्य था वे सर्वदा सब कुछ चुपचाप सह जाती थी लेकिन इस बार लंबी बीमारी भोगने के बाद आज वे भी तिक्त तो हो उठी थी बोली हाँ बहुत पाएगी मेरे मर जाने पर तेरी न जाने क्या दशा होगी पता नहीं कितने लात झाड़ू तेरे भाग्य में लिखे हैं आज इस नए वर्ष के दिन मैं सत्य कहती हूँ तू पहले मर जा उसके बाद मैं निश्चिंत होकर जाऊँ यह सुनने के बाद राधु ने जो सब बातें कही उन्हें लिखने की इच्छा नहीं होती थोड़ी देर बाद सरला दीदी आ पहुँचे और बच्चे को खिलाने की व्यवस्था करने गई हम लोगों का मन बड़ा दुखी हो उठा था माँ आवेगपूर्वक कहने लगी हवा करो बेटी उसकी ज्वाला से मेरी हड्डियाँ जल गई हैं थोड़ी देर हवा करने के बाद उन्होंने पांवों पर हाथ फेंक देने को कहा मैं चरण सेवा कर रही थी तभी राज बिहारी महाराज आए और मसहरी लगाने में लग गए आखिरकार मैंने कहा तो फिर मैं चलती हूँ माँ ने कहा जाओ यही उनका अंतिम आदेश तथा अंतिम वाक्य मेरे सुनने में आया फिर मुझे काली घाट चला जाना पड़ा इसके बाद सबकी अस्वस्थता आदि के चलते पुनः जाने की सुविधा ही नहीं हुई समाचार मिल रहे थे कि माँ का स्वास्थ्य क्रमशः बिगड़ता जा रहा है अंततः जिस दिन मैं गई देखकर लगा कि हम लोगों का सब समाप्त हो गया है तथापि आशा भी भला कहाँ छोड़ती है